माँ की बातें पूजनिया योगेन माँ श्री श्री ठाकुर से परिचित होने के कुछ दिन बाद मैं एक दिन दक्षिणेश्वर गई जल्दबाजी में खाकर नहीं गई यह सुनकर ठाकुर ने कहा आहा तुमने खाया नहीं है नौबत खाने में जाओ वहाँ सब्जी भात है खा लो नौबत खाने में माँ से मेरा यह प्रथम परिचय था राम की माँ आदि के साथ दो एक बार माँ का परिचय हुआ था उन लोगों ने माँ से कहा कि मैं खाकर नहीं आई हूँ माँ ने त्यों ही जल्दी जल्दी भात सब्जी पूड़ी इत्यादि जो भी था मुझे खिलाया उस प्रथम मुलाकात में ही माँ से मेरा अत्यंत लगाव हो गया इसके बाद रामलाल दादा के विवाह के समय माँ जिस दिन गाँव जा रही थी मैं उसी दिन दक्षिणेश्वर गई अब बहुत दिनों तक माँ से मुलाकात नहीं होगी यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा था जाते समय माँ ठाकुर को प्रणाम करने आई उत्तरी बरामदे में ठाकुर खड़े थे माँ ने वहाँ जाकर प्रणाम किया उनके पैरों की रज ली ठाकुर ने कहा सावधानी से जाना नाव में रेल में कुछ छोड़ छाड़ कर मत जाना माँ और ठाकुर को मैंने वहीं पर एक सांस देखा उन दोनों को एक साँस देखने की मेरी इच्छा थी माँ नाव से रवाना हुई जितनी दूर तक नाव दिखाई देती रही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 माँ के आने पर ठाकुर ने उनसे कहा वह जो बड़ी बड़ी आँख वाली लड़की है वह तुम्हें बहुत चाहती है तुम जिस दिन गई वह नौबत में बैठकर बहुत रोई थी माँ ने कहा हाँ उसका नाम योगेन है मैं जब भी दक्षिणेश्वर जाती माँ मुझसे सारी बातें कहती राय लेती हाल चाल पूछती मैं माँ के बाल संवार देती मेरे हाथ के बँधे बाल माँ इतना पसंद करती कि तीन चार दिन बीतने पर भी नहाते समय माँ बाल नहीं खोलती थी कहती नहीं यह योगेन के बंधे बाल हैं वह जिस दिन आएगी उसी दिन खोलूंगी। मैं सात आठ दिन के बाद ठाकुर के पास जाती दक्षिणेश्वर से शिव पूजा के लिए बेलपत्र ले आती उन बेलपत्रों के सूख जाने पर भी उसी सूखे बेलपत्र से शिव पूजा करती एक दिन माँ ने पूछा योगेंद तुम सूखे बेलपत्ों से पूजा करती हो क्या हाँ माँ तुमने कैसे जाना आज सवेरे ध्यान करते समय मैंने देखा कि तुम सूखे बेलपत्ों से पूजा कर रही हो माँ एक दिन नौबत में बैठकर पान लगा रही थी मैं माँ के समीप ही बैठकर देख रही थी कुछ पान माँ ने अच्छी तरह इलायची डालकर लगाया और कुछ में केवल सुपारी चूना डाल लगाया मैंने कहा कुछ पानों में तुमने मसाला इलायची नहीं डाला वे किसके लिए हैं और ये किसके लिए है माँ ने कहा योगेन ये अच्छे पान भक्तों के लिए हैं इन्हें मुझे दुलार से अपना बना लेना होगा और ये जिनमें इलायची नहीं थी उनके लिए हैं वे तो अपने है ही माँ अच्छा गा लेती थी लक्ष्मी दीदी और माँ एक दिन रात में मधुर कंठ से गा रही थी गाना अच्छा जमा था